नमस्कार ओम शांति रेडियो मधुबन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें बहुत सारे मेहमान आ गए और अभी मेहमान आपसे मिलना चाहेंगे माया मोर जी नमस्ते मैडम सबसे सबसे पहले आप अपना परिचय दें जी अधिक जी जी कलेक्टर साहब जी जी जी जी जी तो आपको ऑफिस की क्या क्या जिम्मेदारी रहती है? पास है, अपील है।, को है जी जी के लिए बनाती। के लिए। जी तो आपको आध्यात्मिक के क्षेत्र में आना कैसे हुआ मेरे को का को का धन्यवाद देना चाहिए वाली हमको जोड़ा और लेकर अच्छा अच्छा तो यहाँ आकर आपको कैसे लग रहा है आकर तो मैं ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में घूम रही हूँ जी जी बहुत आनंद आया मुझे यहाँ अच्छा लगा ऐसा लगा मतलब जैसे कोई नई जिंदगी नया जीवन बहुत ही सुपर तो है हाँ। जी जी जी जी जैसे कहा जाता है कि हमें कुछ प्राप्ति होती है कुछ अच्छा लगता है तो हम भी बोलते कि जैसे दुकान में जाते हैं तो बोलते यहाँ चीज़ बहुत अच्छी मिलती है जी, जी, हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे जो पहचान वाले उनको दें तो यहाँ आपको बहुत कुछ मिल रहा है आप क्या करेंगे फिर चाहूँगी और और सभी को मैं दिखाने के ये एक बार आप भी जी, तो जी जी जी जी बहुत खूब आपने मैसेज दिया कि सभी को भी आप प्रेरित करेंगे कि आप भी यहाँ आ जाओ जी जी आप यहाँ आ जाओ खूब अनुभव करो क्योंकि जब तक खुद अनुभव नहीं करते हैं क्यूँकी बाहर तो बहुत किस किस का प्रवचन सुना आपने जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बढ़िया तो दोस्तों आप देखते हैं कि एम से आए वैसे देखा जाए तो बहुत सारे जगह से अलग अलग मेहमान आए और हर एक का अनुभव ये है कि यहाँ उन्हें कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर होती है जी, जी जी जी तो ये बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाई मुरमन दर्पण पर मन ही देवता मनी ईश्वर मन से बढ़ाना कोई मन ही देवता मन ईश्वर मन ऐसी बड़ाना कोई मन उजियाला जब फैले जग उजियाला इस उजियाले दर्पण में प्राणी धूलाना जब पाए मन दर पनी कहलाये मोरा मन दर पनी कहलाये भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाई तुरा मन दर पनी कहलाए के ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं चलिए दोस्तों हम मिलते हैं माननीय विजय सिंह मौर्य से वो जेल अधीक्षक भी और एमपी में है सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें मैं जेल अधीक्षक मोर जिला जेल सोपुर जी एमपी में आता है जी जी जी के पास है जी और हमारे सोपुर में ब्रह्मा कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय जी जी है उसकी संचालक हमारे यहाँ तारा बहन है जी जी जी उनके द्वारा हमें बहुत प्रेरणा मिली है और मैं क्लास में मुझे बुलाया शिवरात्रि पर भी गया था जी जी जी और जिला जील में मेरे जो 300 400 चार सौ रहते हैं जी जी बहन जी के कार्यक्रम में जितने भी जो मुरली सुनाई जाती है जी मैं चाहता हूं कि मेरा जो कल्याण हुआ है ये मधुबन में आके जी मैं अपने बंदियों को भी ये जी, जी जी क्योंकि मेरे कैदी रहे क्योंकि इसमें मलकान सिंह जी और ये नाम बोल रहा भी तो वो मैं पहले इसमें किया था जी लेकिन मेरा सुधार बंदियों के ऊपर ज्यादा रहता है जी, वो जेल नहीं है सोच है जी, तो मैं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा के मुरली सुनाई जाती है बंदियों को जी दृष्टांत जी जी नशा मुक्ति से दूर करना उनको नशा मुक्ति केंद्र चलाए जाते हैं जेल में सोपुर में जी जी जी लोकल नाटक के माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है भेजी के द्वारा जी जी जी और करीब करीब मुझे आठ साल वहाँ हुए जी आठ साल में मैं, मैं समझता हूँ मेरे दस बंदियों को मैंने ये इससे जोड़ा है जी जी जी और मेरे नॉलेज में है इतना ध्यान है मुझे करीब करीब सौ बंदियों में अंतर आया है।, तो है जी जी तो है, जी जी जी जी क्राइम से दूर अपने परिवार में लौटे और उनको साक्षर भी किया जा रहा है जेल में जी बहन जी के द्वारा हमारे द्वारा हमारे सिपाही के द्वारा पढ़ाते हैं जी जी जी तो चौरासी बंदियों को और जनता के लोगों को हमने साक्षर किया है परीक्षा दिलाई वाह वाह जिसमें मुझे चार बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला है दो बार मंत्री अवार्ड जी जी जी। दो बार राज्यपाल अवार्ड। जी सरकार मुझे चार अवार्ड मिले हुए अरे बाप रे। और मेरा इंटरनेशनल गिनीज बुक में भी नाम है जी और अभी लेटेस्ट जो मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली को सरकार को जी मेरा पद्मश्री के लिए भी नोमिनेशन भेजा है मुझे उम्मीद है बाबा की कृपा ऐसी तो मुझे पद्मश्री भी मिले जरूर जरूर हम भी यही शुभकामना करते और जिसमें में जी का जेल में है जिसमें हमारा कर स्वास्थ्य लगाए जाते हैं जी जी जी और सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ जी जी जी जी तो मैं ये कार कर पा रहा हूँ जी जी जी वाला साक्षरता वाला जी जी जी यात्रा जी जी जी जी जी कर पाता हूँ जी जी जी आज उसी का परिणाम है की मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर दवा डॉक्टर प्रोफेसर तीन बेटी है मेरी जी जी जॉब में है जी तीनों दवा जॉब में है, जी, मेरी पत्नी में है मैं जी, तो जितने परिवार में मेम्बर है, तीसर, है जी जी तो मैं आज मेरे सौभाग्य मिला मधुबन में आने का जी जी जी को धन्यवाद दूंगा जी जी जी ने हमको तो जोड़ा जोड़ा रखा हमको जी जी जी जी मेरी पत्नी को भी संकोच होता था कि ये ये ये ये में जाते हैं हैं कुछ तो नहीं नहीं नहीं कर रहे बोले खाते खाते क्या कर रहे हैं रहा है तो मैं आठ साल से प्रयास कर रहा था कि मेरी पत्नी ये स्वर्ग को देखे अच्छा पिछली बार बारिश बहुत तेज हो गई थी तो डॉक्टर साहब और हम लोग नहीं आ पाए थे जी जी इस बार जो है हमको मौका मिला धर्मपत्नी के साथ दिखाने जी जी जी। आप यहाँ देखिए और जागरूक करे लोगों को जी जी जी अपन कुछ सीखा है ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ऐसी तो अपन इसको आगे फॉलो करे जी जी जी और जो जागरूक नहीं है इंसान जो भटके हुए उनको यहाँ पर इस आश्रम के माध्यम से वो अपना जीवन बनाए जी जी बहुत बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया सर सर देखते हैं कि जेल अधीक्षक के कार्य के पद पर होते हुए भी जो क्रिमिनल क्राइम करते हैं उनको भी सुधारने का बड़ा प्रयास करते हैं कि उनकी जीवन बदले वो भी अपने जीवन में जीवन मार्ग में सुखी खुश रहे शांति से रहे इसलिए उन्होंने अपने जेल में भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को लाया कुछ प्रवचन के मार्ग से हमारे कैदी सुधर जाए उनका ये सदा ही प्रयास करता है, रहता है उन्होंने ये भी कहा जेल में हम साक्षरता अभियान भी चलाते नशा भी मुक्त मुक्त अभियान चलाते तो सर के बहुत सारे प्रयास रहते हैं इसी कारण उनको चार अवार्ड मिले और एम एम एम बी यही चाहते कि सर को जल्द से जल्द पद्मश्री मिले और आपके कार्य दिन दुगना रात चुगना बढ़ता रहे बहुत बहुत धन्यवाद सर तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन वन जीरो सुनते रहो मुस्कते रहो शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चले हैं कि रास्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हमें सोचे हमें क्या मिला है हमें सोचे किया क्या है अल्पण हर बुराई से बच के चले हम जितनी जीने भली जिंदगी हो बैर होना किसी से किसी का इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का तो चलिए दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार हम एक मेहमान से मिलते हैं डॉक्टर एआर कुरोरिया सर सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें मेरा नाम डॉक्टर ए कुरोरिया मेडिकल विशेषक मैं बीएससी एमबीबीएस एमडी मेडिसिन जी विगत में 25 से ज्यादा वर्ष ऐसी डॉक्टर के क्षेत्र में जी जी और मैं अपने परिवार का भी दे दूं जी तो मेरे हमारे साथ में अभी जी और मेरे दो बेटा एक बेटी है बड़ा वाला मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, जी। बेटी, आ, है स्कूल में। और सबसे छोटा वाला बेटा कोर्ट में ए टी पी ओ जी जी जी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जी जी दाएगा। जी अधिकारी जी जी जी मैं जिला पर रहकर के रह सेवा दे रहा हूँ जी जी और चूँकि शोपुर एक ऐसा जिला है जो बहुत पिछड़ा हुआ है जी जी और वहाँ पर आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या है जी तो मुझे वहाँ जो काम करने को मिला आदिवासियों में जागरूकता नहीं होती है बराबर तो मैं आ, सोचता हूँ कि उनको अच्छे से मोटिवेट करके समझा देके उनको अच्छी सेवा दे पाऊँ तो मैं बहुत अच्छा अपने को प्राउड फील करूँगा जी जी जी और इस संस्था से जुड़ने का मेरा बहन जी बहन तारा बहन जी जो सोपुर में संचालिका हैं उनके माध्यम से मैं जुड़ा और इसमें ज्यादातर यो, योगदान हमारे जो आ, आदरणीय साहब साहब बीएस मोर जी जी जी जी बहुत <laughs> मेरे को किसी भी जो सामाजिक गतिविधि में कोई भी हो मेरे को साथ में लेके चलते तो मैं जी जी तो समझता हूँ जी जी जी जी। इसका मैं भागी बन सका और मैं कुछ सेवा दे सका जी जी जी तो अभी मेरा यही उद्देश्य है कि मैं बेहतर से बेहतर सेवाएं चिकित्सा के क्षेत्र में दे पाऊँ और इस संस्था से जुड़ के मैं लोगो को और मोटिवेट करूँ और जिंदगी जीने के लिए मैं करता। जी जी जी बहुत बहुत खूब डॉक्टर करोरिया सर उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी क्षेत्र में जाकर उन आदिवासी लोगों की सेवा करता हूँ ये बड़ा अच्छा काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि हर एक डॉक्टर बनता है तो उसको पैसा कमाने के पीछे पड़ता है उसको लगता है कि मैं मेरा हॉस्पिटल बनाऊँ एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊ और कैसे मैं पैसे ले लूँ यही चाहता है लेकिन आप आदिवासी क्षेत्र में जाकर उन आदिवासी लोगों की सेवा करते ये बड़ा आपका काम वो तो मैं उसको ऐसे करता हूं, तो मेरा है जी जी जी जी जी तो इसको, इसका सब काम होना चाहिए सब मिलना चाहिए पूरी जांच होना चाहिए। जी जी जी जैसे उसको कहीं जांच कराने के लिए जाना होता तो मैं वो अपने बार को बोलता हूँ ले जाना जी जी ये भूल जाएगा इनको जानकारी नहीं है जी जी तो वो जाँच करा के लाएगा उसकी जाँच लाएगा सब उनको अपन मोटिवेट करके उनको करने की कोशिश जी जी जी तो इसमें बड़ा खुशी होगी यस, यस। तो भी हम जुड़ेंगे और लोगों को भी जुड़ेंगे तो आपको यहाँ वीक शिखर सम्मेलन का अनुभव कैसे रहा बहुत अच्छा रहा हमें काफी सीखने को मिला जी और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे से हम जुड़े रहें और आते रहें और लोगों को भी हम मोटिवेट करते रहें जिससे अच्छी जिंदगी और साक्षिक जीवन जी जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर क्रिया सर आपने यहाँ कर बहुत अच्छा अनुभव किया और उन्होंने यही कहा कि बहुत सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करेंगे तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन वन जीरो सुनते रहो मुस्क रहो मैं तो तुम्हारे लिए